आर्यानय प्रथम प्रकाश छब्बी स्वा मंत्र मूल स्तुति ओम से प्रशस्यो विदे सु सहत्या अग्नि रथी राम ऋग्वेद पांच आठ पैंतीस दो व्याख्यान हे अग्नि सर्वज्ञ तू ही सर्वत्र स्तुति करने के योग्य है अन्य कोई नहीं विदेशु यज्ञ और युद्धों में आप ही स्तोतव्य हो जो तुम्हारी स्तुति को छोड़ के अन्य जड़ादि की स्तुति करता है उसके यज्ञ तथा युद्धों में विजय कभी सिद्ध नहीं होता है सहंत्य शत्रुओं के समूहों के आप ही घातक हो रथी ही अध्वरों अर्थात यज्ञ और युद्धों में आप ही रथी हो हमारे शत्रुओं के योद्धाओं को जीतने वाले हो इस कारण से हमारा पराजय कभी नहीं हो सकता पदार्थ तम तू ही असी है प्रशस् सर्वत्र स्तुति करने योग्य विद्थेशु यज्ञ और युद्धों में सहंत्य शत्रुओं के समूहों के घातक अग्ने हे सर्वज्ञ रथी ही रथी शत्रुओं के योद्धाओं को जीतने वाले अध्वराण यज्ञ और युद्धों में अन्वय हे सर्वज्ञ पर प्वर विदथु प्रशस् हे सहंतमराणा रथीरि